Sahana wa tu sa इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं विवेक का विषय हमने कल विचार किया था कि अनंत विषय होने से ईश्वर जीव प्रकृति इन तीनों का भी यदि ठीक ठीक किसी को विवेक हो जाए तो मोक्ष तक पहुंच सकता है इस विषय में विचार करते हुए हमने ईश्वर का विवेक किया जीवात्मा के बारे में कल हम विचार कर रहे थे और तीसरा तत्व है प्रकृति इसके बारे में आप सब जानते हैं सुबह भी चर्चा में आप सुन रहे थे कि ईश्वर खाली खाली बैठा था जैसे आप खाली बैठते तो क्या हो जाते है? बोर हो जाते है। तो बोर हो गया तो, तो क्या करें कुछ संसार बनाए ऐसे लोग कहते हैं लेकिन ये ऐसी बात नहीं है ईश्वर ने संसार को क्यों मनाया योग दर्शन के दूसरे पाद का अठारवा सूत्र है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम नूतियात्मकम भोग अपवर्दार्थम दृश्यम ये दृश्य जगत जो है दृश्य का अर्थ इसको हम देखते ये जगत संसार ये संसार प्रकाश क्रिया स्थितिशील है प्रकाश का अर्थ जितने भी प्रकाश आप देख रहे हैं सत्य गुण का धर्म होता है प्रकाश ज्ञान में सत्य गुण का धर्म अभी अभी आप सुन रहे थे योगदर्शन की कक्षा में सत्य गुण अधिक होता तो ध्यान में चले जाते हैं आपको ज्ञान होता तो ज्ञान कहिए प्रकाश कहिए इन सब सत्य गुण के लक्षण है और जितनी भी अच्छी प्रवृत्तियां ये सत्य गुण के कारण होते हैं क्रिया रजोगुण का धर्म है क्रियाशीलता चंचलता गतिशीलता ये रजोगुण का धर्म है स्थिति ये तमंगुन का धर्म है स्थिर रहना जो प्रकाश से भी रही थे और क्रिया से भी रही थे ऐसी जो स्थिति है वो तो तमंगुन का धर्म है तमंगुण के कारण मस्तुति की रहती है नहीं तो रजोगुण ऐसा है वो तीव्र क्रियाशील है तो हर वस्तु बहुत तीव्रता से परिवर्तन हो जाए तो तमिल के कारण कुछ स्थिरता होती है कुछ काल तक ये वस्तुएं टिकी रहती है ये गुण का दर् में और हमारे ऊपर आप लागू करेंगे हम ये सुन रहे थे चित्त में जब तमलगुण होता है नींद आ जाती है सत्यगुण होता है तो ध्यान स्वाध्याय परोपकार दया ये सब विचार उत्पन्न होते हैं ये सत्युगुण के दर् में तो रजोगुण होता अनेक भागना दौड़ना खेलना कूदना गति करना जितनी भी सब गति क्रिया है वो सब रजोगुण के धर्म में। तो योगदर्शनकार कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भूतात्मकम इंद्रियात्मकम भूत कहते हैं ये पांच महाभूत आप जानते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और इंद्रियात्मकम कल इसकी विस्तृत चर्चा हम कर रहे थे हमारे पास बहुत सारी इंद्रिया है ऐसा है वो दृश्य जगत किस प्रयोजन के लिए है? तो कहा भोग अपवर्ग का संसार को ईश्वर ने जो बनाया उसका दो प्रयोजन है पहला प्रयोजन भोग दूसरा प्रयोजन अपवर्ग भोग सब जानते हैं हम भोग करते हैं तो भोग क्या होता है पिछले जन्म में हमने जो कर्म किया पिछली सृष्टि में हमने जो कर्म किया उन कर्मों का फल भुगवाना चाहता है ईश्वर इसके लिए ईश्वर नई सृष्टि बना कर दिए हमारे अंदर सुख भोगने की इच्छा और भोगने के सावन के रूप में ईश्वर ने संसार को जगत को बनाया अपवर्ग क्या होता है मुक्ति मोक्ष आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे फिर तो भी ये संसार चाहिए संसार के द्वारा ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं बिना संसार के मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकते तो संसार के द्वारा ही हम मोक्ष तक पहुंचते हैं ये साधन है सुबह भी सुन रहे थे ये शरीर हमारा साधन है तो शरीर कही है संसार कही ये साधन है इस साधन के माध्यम से हम मोक्ष तक पहुंचते हैं तो ये संसार ईश्वर दो प्रयोजन के लिए बनाया एक भोग और एक अपवर्ग मोक्ष के लिए बनाया है और संसार के बारे में व्यवहारिक ज्ञान है ये तो सब अधिक के और अधिकांश तो व्यक्ति सांसारिक पदार्थों को भोग करने में लगे हैं एक प्रयोजन में लगे दूसरा प्रयोजन उसका छोड़ रहे हैं तो ईश्वर ने दो प्रयोजन के लिए बनाया इसके दोनों प्रयोजन पूरा होता है जिसको भोग चाहिए उसको इस संसार से भोग मिलता है और जिसको मोक्ष चाहिए उसको भी इस संसार से मोक्ष मिलता है शरीर तो इंद्रिया सब तो ये सब हमारे साधन है इन साधनों के माध्यम से हम मोक्ष तक पहुंचते हैं और प्रकृति का जो स्वरूप है प्रकृति कही है संसार कहिए जगत कहिए उसका जो वास्तविक स्वरूप है इसका भी हमें विवेक आवश्यक है इसका जब तक विवेक नहीं होता है तब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रकृति का भी विवेक होना आवश्यक है तो विवेक का अर्थ हमने पहला दिन विचार किया था कि वास्तविक ज्ञान यथार्थ ज्ञान शुद्ध ज्ञान पृथक पृथक ज्ञान हो जाए जो वस्तु जैसा है उसको वैसे जानना उसको हम विवेक कहते हैं विवेक होता कारण और विवेक हो जाए तो वैराग्य होना अनिवार्य है हमें वैराग्य नहीं है तो समझना चाहिए विवेक भी नहीं है कैसे आपको एक उदाहरण बताऊ विवेक होने से वैराग्य कैसे होता है छोटा बच्चा है तो मोहमबत्ती हो दीपक हो देखने से उसको बड़ा आकर्षण होता है उसको पकड़ने जाता है आप देखेंगे तो बच्चा पकड़ नहीं जाता तो, तो आप हाथ को रोक देते फिर वो हाथ बढ़ाता फिर आप रोकते हैं जितनी बार हाथ बढ़ाता उतनी बार आप रोकते हैं, और कभी आप बड़े-बड़े हो गए ज्ञान नहीं पाए और अकेला होगा, अब उसको अवसर मिल गया अब उसको वो पकड़ लेता है पकड़ने के बाद उसको पता चल गया अग्नि गुण क्या है अब वो हाथ पहले आप उसके हाथ को खींच रहे थे वो अभी अपने हाथ को खींचेगा और उसके बाद बच्चा तो रहेगा जो करेगा उसके बाद अगले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन कभी भी आप उसके हाथ को भी दीपक ले जाए मोमती ओर ले जाए तो वो तो हाथ बढ़ाएगा पीछे खींचेगा पीछे खींचेगा क्यों उसको विवेक हो गया अग्नि का क्या गुण है उसको विवेक हो गया विवेक होते ही वैराग्य होता है ऐसे नहीं हो सकता कि विवेक तो हम है और वैराग्य नहीं है विवेक को प्राप्त किया जा सकता है वैराग्य को प्राप्त कर नहीं सकते वैराग्य तो होता है कब होता है जब विवेक हो जाए तो वैराग्य होगा ज्ञान है तो वैराग्य होगा ही होगा ऐसे नहीं है कि ज्ञान है लेकिन वैराग्य नहीं हो सकता वा तो ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं अथवा वो ज्ञान तब तो, तो जान नहीं है शाब्दिक ज्ञान है अब शब्द से तो हम जानते हैं एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो कहता भी है पढ़ा लिखा है लिखा हुआ है उसके ऊपर सिगरेट स्मोकिंग इज इन टू हेल्थ लेकिन उसको जब जान है तो कैसा जान है शाब्दिक जान है केवल शब्दों से जानता है सिगरेट पीना हानिकारक है अब उसका कोई मित्र सिगरेट पीता अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है पता चल गया उसको कैंसर हो गया और सिगरेट के कारण अब वो देखता है अपने जेब में तो सिगरेट के पैकेट निकाल उसको निकालकर फेंक देता है अब उसको विवेक हुआ है कि भाई सिगरेट पीने से मेरे दोस्त को कैंसर हो गया तो मुझे भी हो सकता है अभी निकालकर फेंक रहा है विवेक होते ही वैराग्य होगा जहां जहां पर हमको वैराग्य नहीं है राग है आकर्षण है तो समझना चाहिए हमें अभी विवेक नहीं है जिस विषय में हो सकता है हमें कभी मांस खाने की इच्छा नहीं हो रही है इसका मतलब इसके, इसके बारे में आपको विवेक है कि मांस खाना हानिकारक है वो विवेक आपको है स्वप्न में भी आपको कभी इच्छा नहीं होती कि मैं सिगरेट पी शराब पी इच्छा नहीं होती स्वप्न में नहीं इसका मतलब इसके बारे में आपको विवेक है शिवारे पूना हानिकारक है शराब पीना हानिकारक है इस विषय में आपको विवेक है तो उस विषय में वैराग्य है तो ऐसा ही जिस जिस विषय में हमको विवेक होता जाता है उस तो विषय से हमें वैराग्य हो जाता है तो कहेंगे आप विवेक होने से राग भी तो हो सकता है किसी पदार्थ का गुण गुणकर्म स्वभाव हमको पता चला तो उसके प्रति आकर्षण भी तो हो सकता है हो सकता है कोई बात नहीं वस्तु का स्वरूप आप जानते हैं। और जिसमें आपको लाभ लाभ दिखाई दे तो इसमें तो लाभ होगा ही होगा क्या संसार में ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें केवल लाभ हो हानि कुछ भी ना हो हमारे निशीदेव गिनाते हैं अर्जन दोष रक्षण दोष क्षय दोष संग दोष हिंसा दोष ये पांच दोस्त तो हर पदार्थ के अंदर है किसी भी पदार्थ को आप प्राप्त करेंगे ये पांच दोस्त तो मिलेंगे कष्ट तो उठाना पड़ेगा हानि उठानी पड़ेगी तब जाकर आपको वस्तुओं की प्राप्ति होती है तो विवेक होते ही वैराग्य हो जाता है जब आप उसको विवेक अविवेक की दृष्टि से देखते हैं तभी आपको आकर्षण होता है कल भी आप रात को सुन रहे थे आचार्य सोमदेव जी आपको सुना रहे थे क्या कह रहे थे मनुष्य का गोबर और गाय का गोबर पैर गिर जाए तो क्या करते हैं ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा है जिसके पैर में शौच लग जाए और उसको साफ ना करे कैसे तो एक भी व्यक्ति नहीं लगा, चाहे घास में साफ करेगा चाहे पानी में साफ करेगा जमीन में रगड़ेगा, कैसे ना कैसे शुद्ध करेगा गंदगी भी जाए शरीर में तो हम तो शुद्धि करते ही करते हैं अब जिन चीजों के प्रति हमारे आकर्षण है उनके प्रति हमारे भारी अलग है हम उसको अलग दृष्टि से देखते हैं हमारा ज्ञान अलग है अथवा इन कही हमारा विवेक अलग है इसलिए हमारा उसके प्रति आकर्षण होता है तो विवेक होते ही वैराग्य होता है वैराग्य क्या चीज है नर्सिंह पतंजलि कहते हैं दृष्टान श्रविका विषय विकृष्ण से रसीकार संज्ञा वैराग्यम विकृष्ण कृष्ण प्राप्त करने की इच्छा लोह भोगने की इच्छा उसको हम कहते कृष्णा और उसके पीछे वी जोड़ दीजिए वित्रृष्णा विगता तृष्णा जहां तृष्णा चली गई है उसको हम वित्ण कहेंगे और जिस व्यक्ति से ये वित्रृष्णा होगी जिस व्यक्ति का ये वित्णा हो उसके भाव को हम कहते हैं वो तृष्ण तो दृष्टानुश्रमिका विषय आपके सामने जितनी भी वस्तु है ये सब दृष्टि विषय है और जो वस्तु आपने कभी भोगा नहीं है लेकिन सुना है उसका नाम है आनुश्रविक विषय कुछ तो खीर पूरी हलवा मिठाई आपने खा लिया भोग लिया देख लिया तो ये सब आपके दृष्ट विषय है स्वर्ग आपने कभी देखा है लेकिन क्या सुनाता है यहाँ बढ़िया सुख है तो जिन विषयों के बारे में आपने देखा नहीं केवल तो सुना है वह है आनुस्वरूप विषय और जिनको देख लिया मतलब भोग लिया वो दृष्टि विषय है इन दोनों विषयों से जिसकी तृष्णा हट गई उसको कहते हैं वैराग्य और राग और वैराग्य में अंतर है राग का अर्थ होता है आकर्षण हम खींचे जा रहे हैं हमको ये लगता है कि बढ़िया है और वैराग्य का अर्थ स्वतः हम इससे हट रहे जैसे शौच में पैर गिर गया अब उससे हट रहे अग्नि जी से पता चल गया कि हाथ जल जाता है अग्नि से हाथ निकालते हैं कोई भी जान बुझ अग्नि हाथ को अग्निजी नहीं डालता क्यों तो पता इसमें है उसमें दुख ऐसे हमारे ऋषि लोग कहते है संसार में हर पदार्थ के अंदर दुख छुपा हुआ है ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जहां दुख छुपा हुआ ना हो वो भी व्यक्तिगत सब जगह दुखी दुख दिखाई देता है सूत्रकार कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण मृत्यु विरोध आप सर्वम विवेकना परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख गुण मृत्यु ये दुख हर सुखदायी पदार्थ के अंदर छुपे हुए संसार में बढ़िया से बढ़िया पदार्थ कितना तो भी आप भोग लें भोगने के बाद तृप्ति हो जाएगी या नहीं होगी खीर पूरी हलवा मिठाई बचपन से लेकर आज तो कितनी बार खा ली क्या आपकी तृप्ति हो गई आगे खाने की इच्छा होती है नहीं होती है आगे और खाने की इच्छा होगी इसका मतलब तृप्ति नहीं परिणाम क्या आया हम सोच रहे थे इसको खा लूंगा तो तृप्त हो जाऊंगा और परिणाम क्या है अतृप्ति इसी का नाम है परिणाम दुख किसी भी पदार्थ का भोगे भोगने के बाद जो पुनः अतृप्ति होती है उसको तो परिणाम दुख कहते हैं महर्षि व्यास जी इसी की व्याख्या करते हुए कहते हैं ना तो योगाभ्यासों में इंद्रिया नाम वैतृषण्यम के विषयों को भोग करके कोई भी अपनी कृष्णाओं को शांत नहीं कर सकता सिद्धांत बता दिए नियम बता है। विषयों को भोग करेंगे और उसके बाद आपके अंदर जो भोगने की इच्छा है ये इच्छा खत्म हो जाए ये संभव नहीं है दर्शन शास्त्र तो प्रश्नोत्तर में चलता कहने मात्र से काम में चलेगा क्यों, क्यों नहीं होता है नहीं होता है भोगने की इच्छा रही है भोग लिया है तृप्ति होगा नहीं चाहिए तो क्यों नहीं होती तृप्ति तो कहते हैं भेगाभ्यासन मनुवर्धन रागा भोग करने के बाद राग बढ़ते हैं जीवन में कभी आपने रसगुल्ला नहीं खाए पहली बार खाए सुना था अब पहली बार खाए खाने के बाद खाने की इच्छा कम होगी या बढ़ेगी एक बार खाए तो दोबारा खाने की इच्छा होगी जितने बार अधिक कोई व्यक्ति जन्म से चैन स्मोकर नहीं होता चैन स्मोकर के अर्थ लगातार वो स्मोकिंग करते रहते हैं एक सिगरेट पिए उसको फेंक फेंके उसी से दूसरा सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं लगातार चलता रहता है तो पहली बार जब व्यक्ति सिगरेट पीता है कड़वा कड़वा लगेगा और उसको खांसी आएगी गले में ज्वलन होगा नाक रुद्ध हो जाएगा ये सब तो स्थिति बनती है क्योंकि उसमें ऐसी स्थिति है लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते जाता है पहले आज लोगों में तो कोई सिगरेट पीते नहीं होंगे चाय का अभ्यास नहीं होता चाय पीने वाले तो कई हमें तो पहली बार जब व्यक्ति चाय पीता है तो दिन में एक बार चाय पीता है और चाय पीकर तृप्त हो जाता है फिर एक बार चाय पीने से जितनी तृप्ति होती है वो कुछ दिन चाय पीने के बाद उसको इतनी तृप्ति एक बार चाय पीने से नहीं मिलती है तो क्या करता है तो एक बार सुबह पीता है एक बार शाम को पीता है दो बार हो गया अब दो बार चाय पीने से भी तृप्ति नहीं हुई तो क्या करता है दिन में तीन बार चार बार ऐसे बढ़ाते जाते हैं तो ऐसा लगता है चाय पी लूंगा तो थोड़ा आराम हो जाएगा ये शांति जैसे आपको अनुभव होता है वास्तव में शांति नहीं होती है वहां इंद्रियों की उत्तेजना बढ़ती है इसलिए हमको लगता है भाई चाय पी लिया तो बढ़िया होगा शांति होगी तो कहते हैं भोग अभ्यास करने के बाद हमारी कृष्णा राग बढ़ते हैं और इंद्रियों का कौशल भी बढ़ जाते हैं पहले बार एक बार चाय पीने से जितनी तृप्ति होती थी उतनी तृप्ति के लिए आपको दो बार तीन बार चार बार और अनेक बार चाय पीने पड़ते हैं ये इंद्रियों का कौशल बढ़ जाता है उसको बार बार भोगने की प्रवृत्ति हमारी बढ़ती है तो इसी का नाम परिणाम दुख है वर्षी व्यास एक उदाहरण देकर कहते हैं व्यक्ति सोचता है कि सामने बिच्छू है दिछु बिच्छू के डंक से बच जाऊ पीछे हटता तो सांप के डंक से बसा जाता है दोनों में से एक डंक तो खाना ही पड़ेगा बिच्छू का डंक या साफ का डंक कौन सा सस्ता है मिच्छु का या साहप का मिच्छु का दाम क्या है की इच्छा है इच्छा हो रही तो इच्छा सता रही है मैं उसको भोग लूं, और भोग लेते हैं फिर अतृप्ति हो जाती है साहब तो का दम तो का तो बिच्छू का सस्ता है भोगने की इच्छा आ रही है उससे बच जाते भोगने से बच जाएंगे तो सुरक्षित रह जाएंगे भिच्छु का आदमी से मरते नहीं है ज्वल तो मरते तो नहीं कम से कम सात दस दिन से मर जाते हैं परिणाम दुख ताप दुख ताप दुख क्या है कोई भी हम सुख भोगते हैं उस तो सुख को भोगते समय हर समय हमारे अंदर बेचेनी रहती है कि यह सुख मेरे से कोई छीन ना ले जाए मेरे सुख में कोई माधा ना डाले आप कार लेकर जा रहे हैं बाजार में पार्किंग कर रहे हैं अब कार की दर तो समय डर लगेगा कोई पत्थर न मार दे शीशा न टूट जाए स्क्रेच न हो जाए ये तो कार का उदाहरण ऐसे हर जगह देखिए हर वस्तु को हम प्रयोग करते हुए सुखपूर्वक जब हम भ्रय करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई छुपा हवा रहता है भय और इसी के कारण जो हमारा अनुकूल है हम उनका तो ज्यादा उपकार करने लग जाते हैं और जो हमारे प्रतिकूल है उनको बहुत हानि पहुंचाने लग जाते हैं ये भय हमारा अंदर छिपा रहता है मेरा सुख समाप्त ना हो जाए इसलिए हम पाप भी करने लग जाते हैं पुण्य भी करने लग जाते हैं हमारा कर्मा से बढ़ता है इसी का नाम है पाप दुख संस्कार दुख संस्कार जिन चीजों को हमने प्रयोग किया सुख मेघने से सुख का संस्कार बनता है दुख होने से दुख का संस्कार बनता है ये संस्कार हमको दोबारा भोग की ओर प्रेरित कराते हैं किसी ने कुछ कह दिया किसी ने कुछ अपमान कर दिया कुछ छीन लिया हमको बड़ा दुख हुआ और उसके दुख होने से हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं द्वेश करते हैं और जितने बार हम द्वेश करते हैं हमारा द्वेश का संस्कार बढ़ जाता है वो तो प्रक्रिया आगे आ हमको धक्का मारता है ऐसे ऐसे करने के लिए एक बार क्रोध किया संस्कार कम होंगे दस बार किया क्रोध का संस्कार गहरा हो जाएगा सो बार किया और गहरा होगा तो बार बार हमको क्रोध करने के लिए जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आए क्रम क्रोध करने के लिए धक्का आएगा, कि तो क्या है संस्कार दुख घर में रहते हैं बढ़िया भोजन बनाकर खाते हैं और शिविर में आ गए आपको घर जैसे तो भोजन नहीं मिलेगा तो सुख जो प्राप्त कर रहे थे न मिले फिर आपके वहां होगा तो सुख भोगने से सुख का संस्कार दुख से दुख का और संस्कार और ये संस्कार दोबारा पुनः पुनः हमको सुख के लिए और दु, दुख से देश करने के लिए प्रेरित करते हैं इसी का, का नाम है संस्कार दुख गुणवृत्ति गिरोह दुख इन ये जो तीन दुख है इन तीन दुखों को तो ये भी व्यक्ति रोध देता है वो इनसे प्रभावित नहीं होता है इन्हों वो अंतिम है गुणवृत्ति ग्रोह उसमें तो वो भी उसके कर्ज में आ जाता है सत्यगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुण हमारे चित्त में है तीन गुण हमारे शरीर में है तीन गुण हमारे पदार्थ में हर जगह ये तीन गुण है और ये तीन गुणों में आपस तो में विरोध हुए सत्यों का बताया था प्रकाश रज का क्रियाशीलता तमो का स्थितिशीलता तीनों में परस्पर विरोध है कभी हमारे अंदर धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य की भावनाएं उत्पन्न होती है वे धार्मिक बने वे ज्ञानी बने वे वैराग्यवान हो वे ऐश्वर्यवान हो कभी ये विचार आता है अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य ये जो धर्म और अधर्म परस्पर विरोध है ये सभी ये सत्तर स्तंभ के कारण होते हैं ये जो परस्पर बोलने देद है इसका नाम है गुणवृत्ति विरोध दुख सत्य गुण का विरोध रजोगुण तमोगुण करते हैं रजोगुण का विरोध सत्यगुण तमोगुण करते हैं तमोगुण का विरोध सत्यगुण रजोगुण करते हैं इन तीनों में आपस में परस्पर लड़ाई चलती रहती है बदलते रहते हैं एक प्रधान रहता है दो गौण रहते हैं हर समय एक गुण प्रधान रहेगा दो गुण गौ। गौण गौ। रहेंगे पठन पाठन ध्यान शब्द चिंतन मनन इस समय हमारा सत्य गुण उभर कर रहता है जब आप एकाग्रता के साथ मन लगाकर पढ़ते हैं ध्यान करते हैं चिंतन मनन करते हैं उस समय सत्यगुण प्रबल होकर रहता है जब भागना दौड़ना क्रिया करना व्यायाम करना और भी अधिक क्रियाशीलता होती है गति करते हैं शारीरिक क्रियाओं को करते हैं तब तो रजोगुण प्रबल रहता है सत्युगुण तमोगुण बने रहते हैं निद्रा तंद्रा आलस्य उवासी जमा लेते हैं इस समय हमारा तमोगुण अधिक रहता है सत्युगुण और रजोगुण उसके नीचे दबे रहते हैं ये गुण परस्पर एक दूसरे के विरोध है एक ही रहता है बाकी भी उसके पीछे संघर्ष करते कर रहते हैं मैंने कहा योगी भी, भी इसके कब्जे में आ जाता है योगी भी, भी दिनभर पुरुषार्थ करेगा योगी सोना नहीं चाहता है उसको सोना पड़ता है सब सत्यगुण को उबार कर रखते हैं लेकिन एक सीमा के बाद फिर हम सत्यगुण को उबार रख नहीं सकते समय गुण प्रबल होगा योगी को भी नींद लेनी पड़ती है योगी को भी भोजन करना पड़ता है रजोगुण के बिना हम आंख को खोलकर देख नहीं सकते केवल सात्विक स्थिति हो तो वह पर आंख खोलने की इच्छा नहीं होगी कोई भी क्रिया करते हाथ हिलाने से लेकर आंख खोलने तक तो गति कोई गति हो रजोग के कारण होता है बिना रजोगुण के गति नहीं होगी तो ये गुण सब परस्पर एक दूसरे के विरोध है इसका नाम है गुणवृत्ति विरोध और महर्षि पतंजलि जी महर्षि कहते ये चार दुख हर वस्तु के अंदर छुपा हुआ है तो इसलिए योगी को सर्वत्र दुख दिखाई देता है विवेकी व्यक्ति को तो दुख दिखाई देता है और अविवे व्यक्ति को तो खाया पिया मजा आ गया उसको तो लगता है इसमें बहुत मजा है बहुत सुख है बहुत आनंद है अविवे की है शांस में कहते कुत्रापि को सुखी ना कोई भी व्यक्ति कहीं भी पूर्ण मुझसे सुखी नहीं हो सकता तो प्रश्न होता है ऐसे कैसे कहते हैं संसार में हम देखते बहुत सारे लोग सुखी है तो उत्तर दिया उसका तबापि दुखा शवला नीति हे पक्षे निक्षिपन्दी विवेचका सुख तो है संसार में सुख का निषेध नहीं है लेकिन सुख में दुख मिला हुआ है ऐसे भी आपको बताया था चावल तो है लेकिन चावल में कंकर मिला हुआ है पसंद है क्या आपको जैसे कंकर मिला हुआ चावल पसंद नहीं है ऐसे सांसारिक सुख के अंदर दुख मिला हुआ है छुपा हुआ है वो दुख हमको दिखता नहीं है क्यों उसके बारे में हमको विवेक नहीं है सुख और दुख को हम अलग अलग नहीं देख पा रहे हर वस्तु के अंदर सुख भी है दुख भी है दुख को हम देख नहीं पा रहे है केवल सुख सुख देखते है इसीलिए आकर्षित होते है और जिसको उसके अंदर दुख दिख जाए उसको वैराग्य हो जाता है विवेक हो तो वैराग्य होगा ही होगा दर्शन करते इसी को थोड़ा आगे बढ़ाकर और एक बात कह देते हैं विधा आधना योगात दुख में होगा जन्म उत्पत्ति जन्म लिया तो दुख भोगना ही पड़ेगा वो कहते ऐसे कोई प्राणी नहीं है जो जन्म लिया और दुख न भोगना पड़े जन्म लिया तो आपको तो दुख भोगना ही पड़ेगा जन्म लेते मनुष्य का बच्चा क्या करता है रोता है क्यों रोता है दुख होता है तब तो, तो रोता है रो रोएं क्यों तो जन्म से ही दुख प्राप्त होता है रोग हो जाए तो दुख होता है और जितनी भी प्रतिकूलता है उन्होंने परिभाषा हो भी दुख किसका नाम है कहते बाधा लक्षण हम दुख का नाम है दुख जहां जहां आपको बाधा आती है उन सबका नाम उन्होंने दिया दुख बाधाएं आती है संसार में ऐसे कोई व्यक्ति है जिसके एक भी बाधा ना हो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ बाधाएं शारीरिक बाधा हो सकती है पारिवारिक बाधा हो सकती है सामाजिक बाधा हो सकती है मानसिक बाधा हो सकती है आध्यात्मिक बाधाएं हो सकती है किसी भी प्रकार की बाधाए हो सकती है तो बाधा मतलब दुख और तो ये दुख सर्वत्र विद्यमान है जिसमें कहते दुख में व जन्म उत्पत्ति तो बार बार जन्म लेकर दुख भोगना बुद्धिमत्ता नहीं है हम जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त करते तो वो व्यक्ति सफल है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है विवेकता हुआ है जो व्यक्ति संसार में दुख देकर दुख से बच जाए जो आग में हाथ डाले उसको तो कौन बुद्धिमान कहेगा तो जो आग में हाथ न डाले दुख से बच जाए उसको हम बुद्धिमान कहते हैं तो ऐसे ही संसार में दुख दर्शन करते हुए जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है आगे बढ़ता है विवाह मौखी को प्राप्त न करता पाए कोई बात नहीं आप उसके और कदम तो बढ़ाए तो वो रक, वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो कदम बढ़ाता है विवेक होते ही वैराग्य होता है इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे ही सभी का इसी बात को अन्य अन्य शब्दों से कहा है जहां जहाँ हमको विवेक होता है वहां हुआ हमें वैराग्य होता है वैराग्य होने से क्या होता है व्यक्ति सकाम कर्म नहीं करता सकाम कर्म का अर्थ ऐसा कर्म जिससे सांसारिक सुख भोगने का लक्ष्य हो सांसारिक सुख भोगने के लिए कर्म नहीं करता ये भी व्यक्ति जो कर्म करता है वो निष्काम कर्म करता है महर्षि पतंजलि जी योग योगदर्शन में चौथे पाठ के सातवें सूत्र में कहा कर्मा शुक्ला कृष्णा योग त्रिविधन इतरे शाम योगी ना त्रिभुब इतरे शाम योगी का जो कर्म होता है वो तो अशुक्ला अकर्म ना वो पाप करता है ना पुण्य करता है पाप और पुण्य कब होता है जब हम सकाम भावना से किसी कर्म को करते हैं निष्काम भावना से जो कर्म किया जाता है उसका पाप पुण्य नहीं मिलता आप सोचेंगे नई बात बता दी हम तो सोच रहे थे जो भी कर्म करता है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा लेकिन जो व्यक्ति योगी है जो विवेकी है जिसके अंदर एक भी क्लेश नहीं है पांच क्लेश ही है। तो आप जानते हैं उन पांच क्लेशों में से एक भी क्लेश नहीं है वो व्यक्ति जो कर्म करता है उसका कर्म होता है निष्काम कर्म निष्काम कर्म का फल उसको फिर सुख दुख के सांसारिक सुख दुख के रूप में नहीं मिलेगा निष्काम कर्म का फल तो उसको मुक्ति मिलेगी मुक्ति का कारण जान है लेकिन निष्काम कर्म करेगा उसका कर्म का फल उसको फिर पुनर्जन्म में प्राप्त नहीं होता है ये भी जो कर्म करता है कैसा कर्म करता है निष्काम कर्म निष्काम कर्म का अर्थ होता है बदले की भावना से रहित। मैं इस कार्य को कर रहा हूं उसके बदले मुझे ये मिले वो नहीं कर्तव्य की भावना से वो कार्म करता है जिन खाने को तो उसको भी रोटी चाहिए तो अपनी आवश्यकताओं ये इच्छा रखता है लेकिन मैंने इतना कर्म किया उसका फल मुझे उतना मिले ऐसे ये इच्छा नहीं रखता है कर्म का फल कौन देता है ईश्वर देता है ईश्वर को जानता है तो ईश्वर से अपेक्षा रखता है सांसारिक मनुष्यों से अपेक्षा नहीं रखता मनुष्य तो न्याय भी करते है अन्याय भी करते है तो ईश्वर से वो अपेक्षा रखता है मनुष्यों से अपेक्षा नहीं रखता वो निष्काम कर्म करता है तो बाकी लोग योगी तो निष्काम कर्म करते बाकी लोग क्या कर्म करते कैसे कर्म करते तो शास्त्रकार कहते बाकी लोगों के कर्म हुए तीन प्रकार होते हैं पाप कर्म पुण्य कर्म और निश्चित कर्म पाप कर्म पाप कर्म कहते हैं दुरात्मा दुष्ट व्यक्ति पाप कर्म करते हैं कर्म कौन करते हैं पुण्यकर्म कहिए शुभ कर्म कहिए जो लोग ध्यान स्वाध्याय तप करते हैं उनके जो कर्म होते हैं वो कर्म पुण्य कर्म होते हैं हम वो बाहर के साधनों से अपेक्षा नहीं रखते हैं अपने अंदर ही वो करते हैं ये शुक्ल कर्म कह तो जाते हैं और मिश्रित कर्म होते हैं जिसमें कुछ पुण्य होता है कुछ पाप होता है हम कुछ कर्म करते हैं जिससे दूसरों को कुछ सुख हो जाता है और किसी को कुछ कष्ट हो जाता है दुख दूसरों को कम देते हैं अधिक सुख पहुंचाते हैं वो मिश्रित कर्म हो जाएगा तो बाहर के साधन से कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसमें सुख दुख की प्राप्ति होती है दूसरों को यदि कम दुख देकर अधिक सुख पहुंचाते हैं उसको हम मिश्रित कर्म कहते हैं तो पुण्य कर्म पाप कर्म और मिश्रित कर्म ये तीन प्रकार के कर्म हम सबका होता है और योगी जो होता है वो निष्काम कर्म करता है कर्म के बारे में जानना है तो जो कर्म हम अभी कर रहे हैं उसको हम कहते क्रियमान कर्म अभी कर रहे हैं क्रियमान करता हुआ कर्म कर्म अभी चल रहा है लेकिन जो कर्म हमने कर दिया अभी उसका फल प्राप्त नहीं हुआ है उसको कहते संचित कर्म और जो कर्म हमने कर दिया और उसका फल मिलना प्रारंभ हो गया उसको कहते प्रारब्ध ये जो शरीर हमको मिला है ये कर्म का फल है तो इसको हम कहेंगे ये प्रारब्ध से मिला मुझे जो, जो ये शरीर मिला है ये प्रारब्ध से मिला है और इस शरीर को प्राप्त करके मैंने बहुत सारे कर्म किए वो तो अभी संचित होकर पड़े हैं, जिनका फल नहीं मिला है और जो कर्म अभी कर रहा हूं चल रहा है अभी कर्म ये तो कर्म अभी कर ही रहे कर्म पूरा हो जाएगा तब उसके बाद फल की बात आएगी तो इस दृष्टि से करने के दृष्टि से हम देखेंगे तो क्रियामान कर्म संचित कर्म और प्रारंभ कर्म तो कर्म हम करने के लिए हमें ईश्वर ने तीन साधन दिए हैं एक शरीर भी आए शरीर से हम कर्म करते हैं। दूसरा साधन वाणी है वाणी से हम कर्म करते हैं। तीसरा साधन मन है मन से हम कर्म करते हैं मन से जो कर्म करते हैं उससे पाप पुण्य नहीं होते हैं उससे आपका संस्कार बनेंगे मन में हम जो कर्म करते हैं उससे आपका संस्कार बनेगा और उस संस्कार से पूरा वाणी और शरीर से कर्म करेंगे वाणी और शरीर से हम कर्म करते हैं जिसका फल सुख और दुख मिलता है उसको हम कर्म के कोटि में मानते हैं से बनता है कर्म महर्षि दयानंदी ने इसकी परिभाषा दी है कर्म किसको कहते हैं वन वाणी शरीर से जो चेष्टा विशेष करते हैं जिसका सुख दुख फल होता है उसको कर्म कहते हैं सामान्य मैंने हाथ उठा दिया इसमें ना किसी को सुख हुआ ना किसी को दुख हुआ तो ये कोई कर्म की कोटी में नहीं आएगा दार्शनिक दृष्टि में इसको कर्म नहीं कहेंगे जबकि हाथ हिला मतलब कर्म तो हुआ लेकिन इसका कोई कर्माशय नहीं बनेगा इससे कोई मेरा भाग्य बनेगा ऐसी बात नहीं है मैं हाथ उठाया और किसी को डराने के लिए तो भयभीत हुआ उसको दुख दिया अन्यायपूर्वक तो इससे मेरा पाप बनेगा खाली ऐसे कर्म करता हूं जिससे दूसरों को न सुख होता है ना दुख होता है तो उस कर्म को उसे कर्मा से नहीं बनता है भाग्य नहीं बनेगा उसका कोई फल नहीं मिलेगा और बताऊंगा तो आप बताऊंगा फिर आप पूछिए बता रहा हूं तो शरीर से वाणी से मन से तीन प्रकार तीन साधन से कर्म करते हैं इन तीनों साधन से पुण्य भी करते हैं और इन तीन साधन से पाप भी करते हैं शरीर से भी पाप होता है वाणी से भी पाप होता है मन से भी पाप होता है स्वामी का अनुसार में थोड़ा संक्षेप से बताना चाहूंगा शरीर से पुण्य कर्म ऋषि ने लिखा रक्षा दूसरों की रक्षा करते हैं तो पुण्य होता है दूसरों की सेवा करते हैं पुण्य होता है दूसरों को दान देते हैं पुण्य होता है ये तीन कर्म शरीर से पुण्य होते हैं इसके विपरीत कर देंगे तो शरीर से पाप कर्म आ जाएगा रक्षा के स्थान पर आ जाएगी हिंसा दान के स्थान पर आ जाएगी चोरी और सेवा के स्थान पर आ जाता है बेविचार ये शरीर से तीन पाप कर्म महर्षि मनु और महर्षि बादशाह न्याय दर्शन के ऊपर भाष्यकार गिनाया है तो रक्षा सेवा दान ये पुण्य कर्म है हिंसा चोरी बेविचार ये पाप कर्म है वाणी से हम चार पुण्य कर्म करते चार पाप कर्म करते हैं, हैं। वाणी से सत्य बोलना ये एक पुण्य कर्म है मधुर बोलना मीठा बोलना ये भी एक पुण्य कर्म है और सार्थक बोलना जितना आवश्यक उतना बोला अनावश्यक नहीं बोला स्वाध्याय करना स्वाध्याय करना का हो सार्थक बोलना का ये एक पुण्यकर्म है और ऐसे बोलना जिससे दूसरे का हित हो कल्याण हो सत्य भी हो मधुर भी हो हितकारी भी हो तो सत्य बोलना एक मधुर बोलना दो हितकारी बोलना तीन सार्थक बोलना चार ये वाणी से चार पुण्यकर्म होते हैं ऐसे ही वाणी से चार पाप करने होते हैं सत्य के स्थान पर विपरुक झूठ बोलना ये पाप कर्म होगा मधुर बोलने के स्थान पर कठोर बोलना कड़ुआ बोलना गुस्सा करके बोलना ये पाप कर्म होगा हितकारी बोलने के स्थान पर निंदा चुगली करना दूसरों के दोष ना होने पर भी उसमें दोषारोपण करना मिथ्यारोप निंदा चुगली बकवास ये वाणी का दोष है और चौथा है व्यर्थ बोलना आवश्यकता नहीं है अनावश्यक रूप में व्यर्थ बोलना यह भी एक वाणी का दोष है तो वाणी से चार पुण्य चार पाप मन से मन से तीन पुण्य कर्म तीन पाप कर्म मन से पुण्य कर्म होता है दया दया की भावनाएं रखनी यह भी एक पुण्य कर्म है उसके बाद है अस्पृा अस्प्रिया का अर्थ था निर्लोभता लोभ नहीं करना है लोभ की भावना को पाप बनाएंगे अभी दया अस्प्रिया और आस्तिकता आस्तिकता का अर्थ जिन पदार्थों का अस्तित्व है उनके अस्तित्व का स्वीकार करना मुख्य रूप में तो हम आस्तिक उनको कहते हैं जो ईश्वर को मानते तो ईश्वर हो आत्मा हो कर्म हो कर्मफल हो पुनर्जन्म हो ये जिन चीजों का अस्तित्व है उनको स्वीकार करना यह आस्तिकता है और इसके विपरीत मन से तीन पाप कर्म होते हैं दया के स्थान पर आएगा द्रोह दूसरे की हानि की इच्छा करना वो की भावना उत्पन्न होती है ना इसका सर्वनाश हो जाए तो ये बिगड़ जाए ये नष्ट हो जाए इसको दुख नहीं ऐसे जो मन में भावना आती है उसको कहते हैं द्रोह और ये द्रोह मानसिक पापकर्म है लोह लोह की भावना ये मानसिक पाप कर्म है और नास्तिकता जिन पदार्थों का अस्तित्व है उनको नहीं मानना ईश्वर को नहीं मानना आत्मा को नहीं मानना कर्म को नहीं मानना कर्म फल को नहीं मानना पुनर्जन्म को नहीं मानना सेवा सत्संग दया परोपकार इनसे कुछ फल मिलता है इनको स्वीकार नहीं करना धर्माचरण को स्वीकार नहीं करना ये सब नास्तिकता है तो ये तीन मानसिक पाप तो मानसिक रूप में जब हम पाप करते हैं अथवा पुण्य करते हैं उसका फल कैसे मिलता है इसके बाद हम प्रेरित होते हैं मेरे मन में केवल दया की भावना है लेकिन मैंने किसी के प्रति कोई उपकार नहीं किया मैं वाणी से किसी को मधुर बोला मैं शरीर से किसी को बांध दिया सेवा की कुछ नहीं किया केवल तो मन में भावना है तो उससे क्या है? मेरा संस्कार अच्छा होगा लेकिन जब वाणी से और कर्म से वाणी से शरीर से कुछ दूसरों का उपकार करेगा तब मेरा कर्मशा बनेगा भाग्य बनेगा उसका कर्मफल मिलेगा मन में हो तो संस्कार बनेगा जितने बार आप दूसरों का सर्वे एवं सुखीना सर्वे संत निरा मन से ऐसे विचार करेंगे वो आपका संस्कार बनेगा और वास्तव में जाते हुए तो कोई गिर गया तो आपके अंदर विचार की सर्वे अवंध सुखी ना तो गिर गया आप उसको ऐसे छोड़कर चले जाएंगे तो मन में हम विचार करते हैं हम शरीर से भी ऐसे पुरुषार्थ करते हैं तो मानसिक कर्म परोक्ष रूप में हमको फल दिलाता है आगे चलकर हम वाणी से शरीर से प्रयत्न करते हैं उसके बाद हमको फल मिलता है तो कर्मों का विभाग है तो कर्म के लिए शारीरिक मानसिक वाचनिक ये तीनों प्रकार के कर्म शुभ भी हो सकते हैं अशुभ भी हो सकते है पाप भी हो सकते हैं पुण्य भी हो सकते हैं शुभ हो हैं। तो आप जानते हैं धर्म होगा तो सुख मिलता है अधर्म होगा तो दुख मिलता है इसकी विस्तृत चर्चा अब हम नहीं करेंगे तो कर्म का फल एक अलग होता है कर्म का परिणाम अलग होता है और कर्म का प्रभाव अलग होता है कर्म का फल जो व्यक्ति कर्म करता है उसी को ही कर्म का फल मिलेगा फल और किसी को नहीं मिलेगा लेकिन कर्म का परिणाम और प्रभाव दूसरों को ही भोगना पड़ता है जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं एक बच्चा चाकू से खेल रहा था और माता जी ने कहा चाकू से मत खेलो हाथ कट जाएगा, तो माना ही नहीं खेलता रहा और सच में माता जी इधर उधर चली गई वो तो चाकू ले लिया और खेलने लगा हाथ कट गया अब हाथ कटने के बाद खुन निकलने लगा ये क्या हुआ कर्म का परिणाम चाकू लेकर जो खेला खेलने के बाद चाकू लगने से ये कर्म का परिणाम आया खून रहने लगा और उस खून को देखकर उसका छोट, छोटा भाई था वो देखा खून देखने से उसको डर लगा लग गया ये क्या हुआ कर्म का प्रभाव लेकिन माता जी दौड़कर आई मेरे छोटा बच्चा रोने लग गया तो माताजी जी दौड़कर आई और कहा मैंने मना किया मना करने के बाद तू खेला और एक था लगा ये क्या हुआ कर्म का फल फल तो अलग होता है परिणाम अलग होता है प्रभाव अलग होता है हमारे कर्म का परिणाम दूसरों को भी भेदना पड़ सकता है मैं कोई गलत कार्य कर दूंगा तो पूरे गुरुकुल की निंदा हो जाएगी, जाएगी। तो क्या मेरे कर्म का परिणाम दूसरों के ऊपर आ रहा है प्रभाव दूसरों के ऊपर आ रहा है तो कर्म अलग होता है कर्म का फल अलग होता है परिणाम अलग होता है प्रभाव अलग होता है तो कर्म का फल तो वही व्यक्ति देगा दूसरा नहीं भोग सकता वो माप तोड़कर हिसाब से ईश्वर देता है कर्म का फल हमको दूसरे से नहीं मिलता है किससे मिलता है माता पिता भी दे देते हैं। हमने कर्म किया माता पिता ने दे दिया तो माता पिता से फल मिल गया तो ईश्वर और दोबारा नहीं देगा हमने कर्म किया गुरु आचार्य के अधीन रहते हैं गुरु आचार्य ने फल दे दिया तो ईश्वर फल नहीं देगा हमने कर्म किया राजा कहिए न्यायाधीश कहिए दंड देते हैं पुरस्कार देते हैं तो कर्म का फल हमने प्राप्त कर लिया तो पूरी ईश्वर नहीं देगा कर्म का फल हम स्वयं ही प्राप्त कर लेते हैं हमने कुछ कर्म किया इसका फल हमने स्वयं प्राप्त कर लिया तो पूरी ईश्वर नहीं देता लेकिन मनुष्यों के ये अल्पज्य है किस कर्म का कितना फल है पूरा पूरा जान नहीं सकता देगा क्या तो इसलिए हमारा हिसाब तो बाद में ईश्वर करेगा जिस कर्म का जितना फल है हम जान ही नहीं सकते तो हम दूसरों को कैसे फल दें? दे यथासम हमारे बुद्धि के अनुसार हमारे ज्ञान के आधार पर गुरु के आधार पर हम देने का प्रयास करते हैं कर्म अभी को तो ईश्वर देता है मैंने कर्म बहुत किया फल थोड़ा मिला जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कोई शिक्षक है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और उसको कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है और वही व्यक्ति इसी प्रकार के कार्य को एक सरकारी शिक्षक करता है अब उनको छुट्टी भी बहुत मिलती है और स्कूल में जाते हैं आप जानते हैं कैसे पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं आजकल सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे जाते हैं कोई अच्छे बच्चे तो जाते हैं नहीं है और उन बच्चों को वो पढ़ाते भी नहीं है वो तो पास है फेल है उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है लेकिन महीना पूरा आ जाए तो वेतन मिलता है जो प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता है उसको जितना वेतन मिलता है सरकारी स्कूल में करने वाला को उसके कई गुना अभी वेतन मिलता है और तो काम ये बहुत अधिक करता है और काम हो बहुत काम करता है ना बराबर करते हैं तो ये जो अंतर है कर्म तो बनेगा बराबर है फल में भेद नहीं आ रहा है कि तो परिणाम में भेद आ रहा है फल तो ईश्वर देगा जो हमको कर्म का परिणाम न मिल रहा है वो हमारा अंतिम नहीं है फल भी कह सकते हैं जो वह हमको कर्म का फल मिल रहा है वो अंतिम नहीं है पूरा पूरा हिसाब तो ईश्वर अंत में करेगा ऐसे ही एक व्यक्ति कर्म करता है उसका प्रभाव पूरे तो दुनिया में भी पड़ सकता है जैसा आप जानते समाज में संसार में कोई घटना घट जाती है उसका प्रभाव प्रचार जहां जहां होता है सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है तो कर्मों का प्रभाव तो दूसरों के ऊपर पड़ सकता है कर्मों का परिणाम दूसरों को भोग सकता है एक चोर आकर चोरी करके हमारा सामान उठाकर ले गया ये चोर का कर्म का फल हम नहीं भोग कर्म का परिणाम है उन्होंने एक नया कर्म किया उस तो कर्म का परिणाम नहीं आया फल तो हमको बाद में मिलेगा हमें हानि हो जाए तो ईश्वर क्षतिपूर्ति करेगा और हमने यदि कोई अधिक फल दे दिया कर्म में हमने दो सौ रूपया किया और किसी ने हमको पांच सौ रूपया दे दिया तो फिर ईश्वर बाद में तीन सौ रूपया ले लेगा हमसे हिसाब बराबर करता है ईश्वर कर्म जितना फल उतना मिलेगा संसार से अधिक ले लिया तो फिर ईश्वर हिसाब करके हमसे सुल कर देगा और यदि हमको कम मिला है तो ईश्वर हिसाब करके अधिक दे देगा तो कुल मिलाकर कोई घाटा नहीं है ईश्वर कर्म का फल देता है संसार में हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल संसार के लोग पूरा पूरा नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप कमरे में चाबी नहीं लगाएंगे चोरी हो जाए पुलिस में शिकायत करेंगे तो पुलिस जिम्मेदार नहीं है पुलिस पहले पूछता है कि कमरे में आपने ताला लगाया था नहीं लगाया था आप कहेंगे ताला नहीं लगाया था तो फिर आप एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकते हैं। आपने ताला लगाया था ताला को तोड़ दिया चोर आकर ले लिया तब जाकर पुलिस कार्रवाई करता है तो ही ईश्वर हमारे ये व्यवस्था की है पहले अपनी सुरक्षा स्वयं करो हम स्वयं सुरक्षा करते हैं, फिर भी कोई जबरदस्ती करता है बल प्रयोग करके हमसे अन्याय करता है अन्याय पूर्वक हमारे वस्तु छीन जाता ईश्वर खेतीपूर्ति करता है ये सब कर्मफल की व्यवस्था है बहुत विचित्र है कुछ कर्मों का फल हमको इसी जन्म में मिल जाता जा है जा जा कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है हर कर्म का फल इसी जन्मे मिल जाए कोई जरूरी नहीं है अगले जन्म में भी सारे कर्म का फल मिल जाएगा ऐसा नहीं अधिकांश कर्मों का फल अगले जन्म में मिल जाएगा इन कुछ कर्म ऐसे होंगे जो बचे रहेंगे वो आगे फिर कभी मिलेंगे उनका निश्चित नहीं है कर्म का फल जितना हमारे लिए हानिकारक है उससे ज्यादा हानिकारक हमारा संस्कार है दो व्यक्ति चोरी करते हैं दस रुपए चोरी की समय बता देना भाई हो गया चलो संक्षेप से इसको पूरा करके बंद करते हैं। एक व्यक्ति ने दस हजार रुपए की चोरी की और उसको एक साल किया जेल हुआ जेल में गया कभी जेल में गया नहीं था और जेल में गया तो बड़े परेशान हुआ और रोज संकल्प करता था इस बार तो चोरी कर दी आगे जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा कर्म का फल तो एक साल जेल भोग रहा है और संस्कार को भी वह धीरे नष्ट कर रहा है रोज सोच रहा है कभी चोरी नहीं करूंगा कभी चोरी नहीं करूंगा दूसरा व्यक्ति चोरी करके वो भी उन्होंने दस हजार चोरी किया उसको भी एक साल का जेल हुआ और वो सोचता है इस बार तो चोरी करके पकड़ा जाए अगले बार ऐसे चोरी करूंगा पुलिस भी न पकड़ पाए वो क्या कर रहा है संस्कार को बढ़ा रहा है कर्म का फल तो दोनों का बराबर होगा, तो एक ने अपने कुसंस्कार को नष्ट किया और एक ने अपने कुसंस्कार को बहुत बढ़ाया जिन्होंने संकल्प किया कि मैं बार बार चोरी करूंगा वो तो जेल से छूटते ही दोबारा चोरी करेगा और कितना उसका कर्म फल बढ़ जाएगा और जिन्होंने संकल्प किया कभी चोरी नहीं करेगा वो तो प्रयास भी कर लिया बंद नहीं भोग लिया और ईश्वर उसको बंद नहीं देगा जब भी चोरी का एक साल बंद ऐसे ठीक ठीक है ईश्वर और बंद नहीं रहेगा तो कर्म का अवेख्या संस्कार हमारा अधिक महत्वपूर्ण तो है संस्कार नष्ट हो जाए तो फिर आपका जन्म नहीं होगा कर्म बोले बचे रहे आपके लाखों कर्म अभी होंगे आपके मतलब हम सबके लाखों करोड़ों कर्म हो है सकते हैं। रोज हम कितने कर्म करते हैं वाणी बोलते एक कर्म हो जाता है हमारा शरीर से कितने कर्म करते हैं मन से कितने कर्म कर सब कर्म पड़े रहते हैं लेकिन यदि आपने अपने संस्कारों को नष्ट कर दिया फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा मुक्ति के लिए कंडीशन में अपने क्लेशों को नष्ट करना अविद्या अस्मिता राग द्वेश अविवेश इन पांच क्लेशों को नष्ट कर दिया तो आपने मनुष्य जीवन को सफल बना दिया और यदि इन पांच क्लेशों को नष्ट नहीं किया बढ़ा लिया, भले आपने मन कमा लिया यश प्रतिष्ठा कमा ली संपत्ति हो गई सब कुछ हो गया बच्चे हो गए परिवार हो गया जज़ेकार हो गया कुछ भी हो गया प्लेस आपके बढ़ गए तो मानव जीवन हो गया और प्लेस कम हो गए तो आपने कुछ तो सफलता को प्राप्त की पूरा खत्म कर दिया तो पूर्ण सफल और कम कर दिया तो आंशिक सफलता आंसिक सफलता तो भी बहुत बड़ी सफलता है आज सुबह आप सुन रहे थे योगदर्शनी की कक्षा में आज महरबानी को विरा देते कुछ प्रश्न आए थे संक्षेप से बोल दूंगा किसी को यदि जल्दी जाना है तो जा सकते हैं नहीं। चलो संक्षेप में दो चार मिनट में पूरा कर देता हूं क्या एक शरीर में एक आत्मा होते हैं या दूसरी मुक्त आत्मा में प्रवेश कर सकता है मुक्त आत्मा प्रवेश कर सकता है स्थायी रूप में टिकेगा नहीं हमारा शरीर है हम उसके आत्मा है और हमारे शरीर में जानते हैं पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो कीड़े के अंदर अलग आत्मा है और हम जो आत्मा है वो अलग है तो कीड़े का शरीर भी अलग है हमारा शरीर भी अलग है आत्मा हर आत्मा का ये अलग अलग शरीर है तो शरीर के अंदर तो अनेक आत्माएं हो सकती है लेकिन इस शरीर का जो फल भोगने वाला मुख्य आत्मा एक है दूसरे शब्दों ने प्रश्न पूछा है कि आपने कहा अट्ठारह तत्व का, तो का सूक्ष्म शरीर है वह दयानंग ने सत्रह तत्व गिनाया है बुद्धि और अहंकार को एक में समावेश करके वहां पर कथन है उसमें कोई दोष नहीं है सत्रह कहने पर भी तत्व के रूप में ऐसे मान सकते हैं सत्रह भी कह सकते हैं अठारह भी कह सकते हैं तत्व तो इतने हैं ये सब शास्त्र में गिनाया है आगे पूछा है कि आत्मा जीवात्मा एक है या अलग अलग है आत्मा कहिए जीवात्मा कही है जीव कही, है, कही, है, कही है, ये सब एक ही है जीव हम उसको कहते हैं जब प्राण को धारण करता है जीव प्राण धारण है संस्कृत का शब्द है तो जब प्राण को धारण करते है अर्थात शरीर धारण करते हैं तो उसको आत्मा को जीवात्मा कह देते हैं और जब शरीर धारण नहीं है मुक्ति में है तो भी उसको आत्मा कह सकते हैं तो कथन के दृष्टि से जीव कहिए जीवात्मा कहिए आत्मा कहिए एक ही स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को समझाइए कल बताया था और समय नहीं है जितना हो गया बाकी ये आप सत्यार्थ प्रकाश आदि पढ़ेंगे तो आपको जान हो जाएगा स्वाध्याय के लिए आप मार्सी दयानंद जी की जीवनी अथवा अन्य ऐसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे तो आपके अंदर स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी दूसरी बात है जैसे आपको यहाँ से पुस्तक तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते उसमें रुचि बनी रहती है तो जिज्ञासा के रूप में जहां प्रश्न उठाया उत्तर दिया ऐसी पुस्तकों को पढ़िए तो आपके अंदर श्रद्धा के प्रति रुचि होगी इतना का बाणी को विराम देते हैं